श्रीमद भागवत गीता अथ सप्तदश अध्याय में अर्जुन बोले हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त हुए देव का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है सात्विकी है अथवा राजसी किम सिंह श्री भगवान जी बोले मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा ऐसी तीनों प्रकार की होती है। उसको तो मुझसे सुन। हे भारत, सभी की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है ये पुरुष श्रद्धा में है इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है सात्विक पुरुष देवों को पूछते हैं राजस्व पुरुष यक्ष और को तथा तो अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित खोर तप को तपते हैं तथा तो और अहंकार से युक्त एवं कामना असक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शीर रूप से स्थित बहुत समुदाय को और अंत में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृषि करने वाले है उन अज्ञानियों को तू आश्र स्वभाव वाले जान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 अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय हैं। कड़वे खट्टे लमन युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस्व पुरुष को प्रिय होते हैं जो भोजन आधपका रस रहित दुर्गंध बासी और अक्षिष्ट है तथा जो अपित्र भी है वे भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वे सात्विक है परंतु हे अर्जन केवल धम्ब चरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में कर जो यज्ञ किया जाता है उसी यज्ञ का तु राजस जान शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्राद्ध के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शीत संबंधी तप कहा जाता है जो उद्वेग ना करने वाला प्रिय और हित कारक एम भाषण है तथा तो जो वेद शास्त्रों के पठन का एम परमेश्वर के नाम जब का अभ्यास है वहीं वाणी संबंधी तप कहा जाता है मन की प्रसन्नता शांत भाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंत्यकरण की भावों की इस प्रकार मन संबंधी तप कहा जाता है फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या प्रखंड से किया जाता है वे अनिश्चित एवं क्षणिक फल देने वाला तप यहाँ राजस कहा गया है जो तप मूर्ता पूर्वक से मन वाणी और शीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वे तप तामस कहा गया है दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल वह दान, दान क्लेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के प्रयोजन से तथा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है जो दान बिना सत्कार के अथवा त्रिस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है दान तामस कहा जाता है ओम तत्सत ऐसे ये तीन प्रकार का का घन ब्रह्म नाम कहा है उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रोप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् तत, नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब ये सब है इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में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 और जो किया भी हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है इसलिए वे ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही इस प्रकार से सप्तदश सप्तशोध्याय पूर्ण